हुआ था टीका बिल्कुल नहीं रहा टीका अच्छा अभी रितम भरा तत्व प्रज्ञा के सूत्र में कार्य गया जिसे निर्विचार समापत्ति निर्विचार वैचाराध्य स्वच्छ प्रवाह होने पर समाहित चित्र में जो प्रज्ञा होती है उसका नाम रितम भरा नाम प्रसिद्ध है सत्य सत्यस्थ धारण करने से भ्रम नहीं आगमन अनुमान से मनन अगर ध्यान आभास तेना चिध्यासन करने पर त्रिधा प्रकत्पन प्रज्ञा तीन प्रकार साधन करते हुए उत्तमम योगम लगते उत्तम योग को प्राप्त करता है इसके पर आगे टीका में शंका यादेतर आगमानुमान गृहित से विषय भावना प्रकर्ष लब्ध जन्मा निर्विचारा आगमानुमान विषय में भी गोचरित आगम अनुमान से गृहित तो जो अर्थ शब्द से अनुमान से ज्ञात जो अर्थ उसे अर्थ विषय की भावना करने पर भावना प्रकर्ष होने पर अधिक भाव चिंतन करते करते ध्यान करने पर प्रकर्ष में लब्धम जन्म यशा निर्विचार समापत्ति है सा निर्विचार आगमानुमान गृहितर्थ विषय भावना प्रकटलब्ध जन्ना उसे जो निर्विचार समाप्ति होगी जिसका चिंतन करता था चिंतन करते करते समाधि हुई तो निर्विचार आगमानुमान विषय में आगमान भी गोचरे आगम अनुमान का जो विषय एक विषय करेगी न खलु अन्य विषय अनुभव जन्म संस्कार अन्यत्र्ञान जानू अन्य अनुभव विस्कार दूसरे विषय चिंतन करता है उससे जो संस्कार होगा तो कहेंगे सूत्र बोलो तो कैसे बताएगा सूत्र जो रटता है याद करता है तो बोलो सूत्र बोलो तो बताएगा अन्य विषय चिंतन करता है उसका संस्कार है अन्य विषय अनुभव जन्म संस्कार से कहेंगे सूत्र बताओ सूत्र बता है जो दूसरे चिंतन करता है जिस विषय चिंतन करता है उस विषय में खुश हो तो ठीक है अगर कहें व्याकरण से, व्याकरण चिंतन हुआ ही नहीं तो कैसे बताएगा अन्य विषय अनुभव जनना संस्कार सब तो अन्य ज्ञान जनती जिस विषय का अनुभव हुआ अनुभव से उत्पन्न होता है संस्कार संस्कार अन्य विषय में ज्ञान उत्पन्न करेगा हम्म जिसका अनु घटका अनुभव किया घट को देखा संस्कार होगा स्मरण होगा आकाश का पटका जिसका अनुभव किया अनुभव से जन्म संस्कार उसी विषय में ही अनुभव से उत्पन्न होता है संस्कार संस्कार से ज्ञान होगा तो उसी विषय को ज्ञान होगा अन्यत्र ज्ञान जन तू न सकता संस्कार अन्यत्र ज्ञान उत्पन्न करने के लिए समर्थ नहीं होगा अति ऐसा होगा तो फिर दूसरे को जो चिंतन करते करते आए ये भी सूत्र भी बोलने लग जाए अति प्रसंग अन्य चिंतन करते सूत्र के तो बोले हाँ सूत्र जो रटेगा तो बुल सकता है नहीं तो अति क्या हो और दूसरे को दुस चिंतन करेंगे अगर घटेगा बैठेगा सूत्र बोला सूत्र बोलने लग जाए ऐसा कभी होता है ऐसा कभी नहीं, नहीं होगा दूसरे को रटना पड़ता है तत्मा निर्विचारा से दृतम भरा आगमान मानव रखी तत्प्रसंग यदि रितम भरा प्रज्ञा निर्विचारण तो शब्द प्रमाण से अनुमान प्रमाण से जो ज्ञान होगा वह तो भी रितंभरा हो जाए प्रज्ञा इत्रता, इसलिए कैसे ऋतम भरा प्रज्ञा होती प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात् श्रुता अनुमान प्रज्ञा ब्या अन्य विषय अन्य विषय रिश्ते अन्य अन्य विषयों यहाँ विशेषार्थक विशेषार्थक होने से अन्य विषय के लिए श्रुतम क्या है आगमन विज्ञान प्रव शब्द से ज्ञान होगा शब्द से जो ज्ञान होता है तत्व तो तो सामान्य विषय सामान्य विषय से ज्ञान होगा विशेषणी नहीं आगमण शक्तियों विशेष अभिधान से विशेष कह नहीं सकते आगमन शब्द के द्वारा शब्द का सामर्थ्य जिसमें शब्द की शक्ति है उसको बोधन कराने के लिए गौ शब्द की शक्ति गौ में गोत्व अवचिन्ह किसे कि विशेष तो गो में शक्ति नहीं सामान्य गो में तो विशेषण तीर्थ संकेत है तो नहीं विशेषण के तर शब्द शब्द का संकेत विशेषण न के साथ विशेष के साथ शक्ति ग्रहण नहीं होता है गो व्यक्ति अनंत है सब प्रस्ते के एक एक गो में शक्ति ग्रहण नहीं हो सकता है गुत्व में शक्ति ग्रहण होता है तो गुत्व आलोचना गो सामान्य को ही गो शब्द कहेगा विशेष को नहीं कह सकता है मनुष्य कह दिया साधु कह महात्मा कह कोई विशेष को नहीं कहेगा सामान्य को कहेगा शब्द से चक्षुता चक्षुरादि इंद्रिय से प्रत्यक्ष होगा विशेष का होता है और शब्द से अनुमान करेंगे पर्वत में बन्नी का तो बन्नी व्यक्ति विशेष का निश्चय नहीं होता है सामान्य का ज्ञान होता है क्योंकि व्याप्ति ग्रहण होता है यत्र, यत्र धूमत तत्र बनी धूमत्व आवचिन्न में बन्ही तो आवचिन्ह ही अर्थात धूर्म सामान्य में भनी सामान्य की जाति है, विशेष भनी नहीं तो इसलिए शब्द से अनुमान से जो ज्ञान होता है विशेष विषय का नहीं होगा सामान्य विषय को होता है सूचानुमान प्रज्ञा अन्य विषय टीका में उद्देश्य में प्रकाश स्वभाव सर्वा सदर्शन समर्थम बुद्धिूपेण सित सत्वुण सत्तासाते ज्ञान सुख ज्ञादि सत्तगुण का कार्य बुद्धिस प्रकाशस्वभाव प्रकाशस्वभा ये बुद्धिसत्स तकाशस्वभा स्वभाव तो प्रकाश प्रकाश होने सर्वासदर्शन सर्थ सवर्थ को ज्ञान के लिए सामर्थ है सबकी बुद्धि में सामर्थ्य है अभ्यास करने पर ज्ञान होता है सर्वा दर्शन समर्थ होने पर भी क्यों नहीं होता है तमसा आद्र तो तमगुण से ढकी गई बुद्धि बुद्धि सब तो तम अच्छा से आच्छादित तो है ज्ञान तरीके होगा यत्रे वो रजता उद्घाट्य थे तत्रे बुद्धिनाथ रज से तम गुणों को हटाएंगे तो उस विषय में गृहना ज्ञान होता है बुद्धिशत् यदा तो अभ्यास अपास्त अभ्यासवैराग्याभ्याजस्तमलन वैशाध्यम उद्यते तदिपति समस्तमानी प्रकाशानी सती किन्ना गोचर भाव यदा तो अभ्यास अभ्यासवैराग्याभ्या साधन है। बार बार अभ्यास करना पड़ेगा मन को लक्ष्य में लगाने के लिए सत्वगुण अधिक हो और एकाग्रता के लिए अभ्यास करना पड़ता है अभ्यास बहुत करने पर भी मन भाग जाता है बहुत कहते साधक मन नहीं लगता मन भाग जाता है तो कारण उसका है अन्यत्र विषय में आसक्ति वासना है विषय में दो सदृष्टि करने पर ही वैराग्य होता है वैराग्य भी साधना अभ्यास भी करना और वैराग्य भी हो वैराग्य में केवल अभ्यास करता है तो मन भागता रहता है और किसका वैराग्य ही के जो अभ्यास नहीं करता है तो एकाग्र नहीं होता है ध्यान नहीं लगता है दोनों चाहिए अभ्यास करें और वैराग्य अभ्यास वैराग्य ध्यान का निरोध दोनों से विषय में दोष दृष्टि करे वैराग्य होने पर तो अपास्त रजस्तम मलम रजस्तम ही मल बुद्धिसत्व अंतकरण में रजस्तम मले अपास्ते रजस्तम मले यस्मात्ता तचित्तम बुद्धिसत्व अपजस्तम मलम रजतमग्र मल नष्ट हो जाता है वैराग्य से और अभ्यास करने पर तब अनब वैसाध्यम अनवध्य है निर्दिष्ट शुद्ध वैसा यता है ऐसे बुद्धि सत्व तभी शुद्योत से प्रकाश हो जाता है बुद्धि सत्व स्वच्छ हो जाता है दूसरा रहित हो गया दोष रहते स्वच्छ रहता मग्न नहीं गया अनबद्ध दूसरा रहित हो गया स्वच्छ हो जाता है तथा से अतिपति तो समस्त माननीय सिम्न मानवय सीमा को अतिक्रमण कर लेता है अतिपति तिपतिता पति तो समस्त माननीय सीमा यह न बुद्धि सत्य है तस् मान प्रमाण प्रमेय की सीमा को अतिक्रमण करके बुद्धि सत्य में फिर सामर्थ्य प्रमाण के द्वारा तो जितने ज्ञान होता है उससे अधिक समाधि समाहित तो होने पर अतींद्र विषय का ज्ञान होता है बहुत कुछ ज्ञान हो जाता है अति अनागत विषय का भी ज्ञान हो जाता है प्रकाश आनंद सत्य केवल नाम योचर प्रकाश जब अनंत हो जाता है बुद्धि सत्वस्व से प्रजुगुण तमोगुण मल हट जाता है शुद्ध हो जाता है किम नाम या न ना है क्या जो विषय नहीं होगा अर्थात सर्व विषय का ज्ञान हो जाता है योगी को इसलिए योगी सर्वज्ञ हो जाता है ज्ञाच भाष्य में सुतम आगम विज्ञानम तत्व सामान्य विषय शब्द जनिक जो ज्ञान होता है वो सामान्य विषय करता है इति कस्मात सामान्य विषय इति कस्मात उसका उत्तर देते नहीं ही आगमे न शक्य हो विशेष विषय अभिधातु, भिषे से भिषे अभिधातु कथे, कथे तुम विशेष विषय अभिधा तुम कथित तुम न सक्य शब्द के तहत विशेष विषय विषय नहीं कह सकते क्योंकि शक्ति जिसमें शब्द उसको कहेगा शक्ति है शब्द की शक्ति अर्थ में अर्थ व्यक्ति अनंत है एक एक व्यक्ति में सत्य ग्रहण होगा तो अनंत काल लगेगा इसलिए जाति में सत्य ग्रहण होता है गोत्व कहीं गो गोत्र उपस्थित हो जाने से जहाँ गोत्र उसको वो कहीं घटत घटत उपस्थित हो गए। एक घटत में सत्य ग्रहण होने से आगे नया घट देखते ही उसी घटत सकल घटक घटक में घट शब्द का अर्थ यह ऐसा निश्चय हो जाता है विशेषण नहीं कह सकते क्यों या प्याद ना से कुछ प्याद से कुतः यशमाद आनन् त्याग तो व्य न विशेषण कृष्ण शब्द अनंत त्याग व्यक्ति विशेष अर्थ अनंत है घट अनंत है गो व्यक्ति अनंत है और कुछ को घट में शक्ति ज्ञान हो गया और नया कुला बनाकर लाया घट उसको पहले देखा था अभी सालक गर्मी में कुला घट बनाकर लाया उसको पहले किसने, किसने देखाया? देखाया गटा? गटा दिखाया किसने दिखाया नहीं दिखाया घटा घटा तो देखा जो नया घटा बनाकर लाएगा उसको तो किसने देखा जिसको देखा उसमें शक्ति ज्ञान हो गया नया घट लाने पुरुष सुखी साथ घटा तो घड़ा कुलाल घोड़ा लाया किसी से देखते ही कहते घटे लाए उसी घटर को किसने सिखाया था इसको खट करने के लिए दिखाए नहीं थे इसलिए व्यक्ति में शक्ति ज्ञान नहीं है जब यदि व्यक्ति में शक्ति ज्ञान आनेंगे तो नया खट को देखने पर ये खट शब्द से नहीं कहना चाहिए शक्ति ज्ञान नहीं हुआ व्य विचार होता है इसलिए व्यक्ति में शक्ति का आनंद नहीं होता है विशेषण न कृत संकेत शब्द कृत संकेत्य शब्द से तो शब्द कृत संकेत विशेषण का संकेत नहीं किया गया विशेष व्यक्ति में शब्द की शक्ति का ग्रहण नहीं हुआ नहीं होता है नहीं हो सकता है घट शब्द हो गो शब्द हो मनुष्य शब्द हो कोई एक एक विशेष व्यक्ति एक एक व्यक्ति के साथ सक्तिग्रहण पद और पदार्थ का संबंध तो शक्ति कहते हैं एक घट शब्द है किंतु पदार्थ घट शब्द से बहुत अर्थ है घट अनेक घटे एक एक घट के साथ इसी घट अयम घट अयम घट इस प्रकार ज्ञान नहीं हो सका है पुरुष आयु लगे तो किंतु एक ही घटस्थ सकल घटने उसमें सक्तिग्रहण होने से घटत्व को देखते ही घट शब्द प्रयोग कर विशेषण हैं न विशेषणशब संकेत संकेत यस्त विशेषणस न वाक्यवाचक संबंध प्रतीयते नाक्याद विशेष ना विशेषण सह, विशेष घट विशेष गोव्यक्ति के साथ शब्द की शक्ति संबंध प्रतीत नहीं होता है शक्ति क्या संबंध अर्थ और पद का संबंध है अर्थ को कहते वाक्य पदों को कहते वाचक वाक्यवाचक संबंध वाक्य के साथ वाचक का संबंध शक्ति है तो विशेष के साथ न प्रतीत हो नहीं होता है जब किसी शब्द का संकेत शब्द की शक्ति सामर्थ्य विशेष व्यक्ति में ज्ञान का नहीं है तो पदार्थ ज्ञान होने पर वाक्या ज्ञान हुआ एक एक पद की शक्ति विशेष अर्थ में नहीं ज्ञान तो नहीं हो नित वाक्यार्थ भी विशेष विषय का नहीं होगा वो सामान्य विषय होगा घटा अन्य कुला नहीं घटक अन्य सामान्य घटत तो आप घटो हो जाएगा व्यक्ति कौन सा घटे समय निश्चय नहीं होगा न तो वाक्या पर्वत वंद्यमान पर्वत अनुभ ज्ञान हो शब्द से ज्ञान हो तो विशेष बनी कितने बढ़ बनिए किस प्रकार आकार है तीर्ण जन्य बनिए काष्टजन्य बने कैसा बनिए ये सब नहीं होता है अनुमिति के द्वारा खाली बनने निश्चय होगा शब्द सुन करके सामान्य अर्थ का ज्ञान होता है इसलिए वाक्या तो फिर नीशेष संभवती विशेष विशेष का वाक्य तो नहीं होगा शब्द में इस प्रकार अनुमान में इस प्रकार अनुमान यदि लिंग लिंगी संबंध ग्रहणाधीन जन्मनी गति रेत वे त्या अनुमान में भी लिंग धूम हुआ लिंग मत् अस्तित लिंग है वन्य है लिंग के साथ लिंगी का संबंध है ये संबंध को व्यापति कहते हैं वन्नी है व्यापक ध्रम है व्याप्य ये धूमस तर वन्नी ही पहले धूम कहते जाप्य को वन्नी होता है व्यापक धूम के साथ वन्नी का संबंध है उसका नाम व्याप्ति है वन के साथ धूम का संबंध है स्वभावत अवृत्तित्व स्वप से बनी ले लिया स्वभावत हृदय हो गया हृद अवृत्तित्व तो मीनादि में है धूम में नहीं का भाव है वृत्तित्व का अभाव है स्वभावत अवृत्तित्व रूप जो संबंध है व्यापक का व्याप के साथ ऐसे संबंध ग्रहण से ही अन्मित ज्ञान होता है ज्ञान होता है लिंग लिंग-लिंगी संबंध ग्रहण ज्ञान व्याप्ति व्याप्यव्यापक व्याप्ति होता है अन्मित ज्ञान का जन्म लिंग लिंग-लिंगी संबंध ग्रहण संबंधग्रहणाधीन जन्म ये अनुमान ज्ञान से तिंगलिंग संबंधग्रहणाधीन जन्म तस् व्यापक भाव संबंध ज्ञानिक से उत्पन्न होने वाले जो अनुमान ज्ञान है वहाँ भी ऐसा है अच्छा तो गति ही गति है अर्थात अनुमान में भी विशेष विशेष पर ज्ञान नहीं होगा सामान्य विषय पर ज्ञान होगा वही भाषा में कहा ना ही विशेषण कृत्य संकेत शब्द ही तथा तो अनुमानन सामान्य विषय नहीं ब अनुमान है सामान्य विषय का अनुमान से प्रमाणित जो ज्ञान होता है सामान्य तो विषय है अनुमान शब्द ल्यूट करने में तो करेंगे तो प्रमाण होगा भाव में करेंगे तो अनुमी कर्ष होता है ज्ञान भी होता है और कर्म भी करेंगे तो अनुमेय घटादी हो जाता है तो अनुमान है भाव में ल्यूट करें तो अनुमित ज्ञान सामान्य विषय क्योंकि सामान्य विषय के साथ धूमत्व आवश्यक में बंधुत्व आलोचना की जाति है सामान्य धूम वनिका साहस व्याप्ति ज्ञान होता है व्याप्ति ज्ञान तो महान आदमी में हुआ किंतु केवल महानी धूम में यदि व्याप्तिश्चय हो पर्वत में धूम देख कर के नहीं होनी चाहिए क्योंकि पर्वत में धूम पहले दिखाने का था पहले तो महानस में देखा था व्याप्ति ज्ञान काल में जब जब रसोई भर में धूम दिखता है तब तब जानता है बनी पाल पाक में वन संयोग करके भोजन पकाने लगा तो महानुष्य धूम में यदि व्याप्ति ज्ञान हो पर्वतीय धूम में व्याप्ति ज्ञान नहीं हो तो पर्वत में धूम देखने पर कालांतर में जो वर्श्चय करते हैं वो नहीं होगा इसलिए धूम सामान्य में वन्नी सामान्य की व्यापति ऐसा निश्चय होता है अनुमान सामान्य विषय सामान्य विषय यद्य अनुमानुष्य अनुमान व्याप्ति करते जैसे यत् धूम सत्र बनी यत्र बनी तत्र धूमोपिनाशी इसी प्रकार यहाँ यत्र प्राप्ति तत्र गति यत्र तत्व तत्र भगवती गति इस उत्तम पहले कहा जहाँ देशांतर की प्राप्ति होती है वहां गति का निश्चय होगा उदय काल में सूर्य सूर्य के ऊपर रहता है या पर्वत के पास पर्वत के पास रहता है और काल में ऊपर आ गया तो अन्य देश की प्राप्ति हुई अपराहण में कायं काले में सूर्य पश्चिम दिशा में या तरह दिशा में पश्चिम दिशा की प्राप्ति हुई तो सूर्य की गति निश्चय हो जाती है यत्र प्राप्ति तत्र गति यत्राप्ति तस् न बहुत गति जहाँ प्राप्ति नहीं पर्वत जहाँ को वहां अभी देखो काम को देखो ही तो उसमें गति नहीं है उत्तम पहले कहा है पीकानेगमन शक्त विशेष अभ्यास आगमन विशेष अभी नक्य विशेष नहीं खाद्य शब्द से कस्म विशेष के साथ शिम ग्रहण नहीं वा विशेष ही टीका अनुमा यत्र लिंगलिंग संबंधग्रहणाधीन जन्मन स्थान यदोंवर्तन प्राप्य प्राप्भा गमितव्य हो याप्ति भाष्य में याप्ति तर गति आगे ये अप्राप्ति तत् न बहुत गति जहाँ व्याप्य है वहां व्यापक रहेगा जहां व्याप्त नहीं रहेगा वहां व्यापक रहेगा जहां धूम है वहाँ बनने अवश्य जहाँ धूम नहीं रहे वहां बनेगा गति धूम यत्र रहते तस्तर बनी और धूम नहीं रहे चाहे गोलो के तब तय लोक बनी रहती है इसलिए जहाँ व्याप्य हो वहाँ व्यापक और जहाँ व्याप्य नहीं वहाँ व्यापक हाँ व्यापक नहीं तो नहीं कर सके इसलिए आज जो दिया है यत्र प्राप्ति तत्व गति और यत्र अप्राप्ति तत्व न न गति ये जो दिया है होना चाहिए जहाँ गति नहीं है वहाँ प्राप्ति नहीं होगी इसे टीका दिया यदस्थान परिवर्तन है अप्राप्ति नप्राप्ति तति दिया तो यती गति अप्राप्ति कर्ण करना जहाँ गति नहीं है वहाँ अन्य देश की प्राप्ति नहीं होती जहाँ व्यापक नहीं वहाँ व्यापक नहीं रहेगा व्याप्य व्यापक भाव गये त्रुम तक वनी व्यापक कौन हुआ धूमा और व्यापक है बनी व्यत्र की व्यापति करेंगे धूमाभाव वन्यभाव में यत्र धूमाभाव तत्र वन्यभाव ऐसी व्यक्ति बनी यत्र वन्यभाव तत्र भाव बनेगा तो व्यापक कौन होगा धूमया बनी बन्य भाव होगा व्यापक और व्यापक भाव होगा ये व्यत्र की व्याप अन्य व्यक्ति में व्या होता है ध्रूमा व्यापक वन व्यस्त्र की व्या में व्यक्ति होगा वन्य भाग हो और व्याप्य व्यस्त्र <izITT> की व्या में व्याप्य क्या है वन्य भाग्यो भारत व्याप्य क्या है तो क्या करना वन्य और व्यापक ध्रुमा <another> ऐसे बेहतरी क्योंकि वन नहीं है तो धूम तो नहीं और धूम नहीं तो बनी नहीं बात नहीं लोह लोह पिंड लाल हो गया वनि से धूम नहीं निकले तो बनी रहेगी है धूम नहीं निकलने पर ही बनी रहती है इसे ऐसा नहीं कहते धूमा भाई वन्य भाव अभी तो वन्य भाग धूमा भाव कोई कहते वन्य भाई धूमा भाव कैसे तो धूप ऊपर चल गया कोई सिगरेट पीकर धुआस छोड़ गया कोई धुआं जाता है वहीं तो ऊपर नहीं तो धूम जो कहा गया व्याप्य है कोई भी धूम के लिए नहीं नीचे से ऊपर धूम निकल रहा है अभिचिन्ना मूलर एक जिस मूलर का अभिचिन्ना नहीं निकल रहा है ऐसे विशेष धूम देकर वमी नीचे होता है न कि रेलगाड़ी चल जाने से धूम थोड़ा रह गया वहाँ बनी लेकर कोई जाता है वन्य प्राप्ति के लिए ऐसा नहीं होता है धूम नीचे ऊपर निकल रहा लोग देखकर दौड़ते गाँव में अग्नि लग गई हाँ अग्नि है नीचे हो धूम निकलता जैसे ऐसे धूम तो इसी प्रकार यहां जो भाष्य में आया यत्र प्राप्ति तत् गति आगे क्या करेंगे यत्र तो न भगवती गति तत्व अप्राप्ति ऐसे व्याप्य व्यापक भाव समझना है अतो अत्र अनुमान में सामान्य न उपसाह अनुमान के द्वारा भी सामान्य ज्ञान होता है धूम से बनने का निश्चय हुआ वन्य तो अवश्य सामान्य बनने का विशेष काम है अर्थात शब्द के द्वारा हो अनुमान प्रमाण से हो जो ज्ञान होता है ये सामान्य विषय का ज्ञान होता है विशेष में शक्ति ज्ञान नहीं है अरे व्यक्ति ज्ञान भी नहीं उपसहारती तस्मात्ष्य में अनुमान से सामान्य उपसंहार होता है श्रुता अनुमान विषयों न विशेष कस्िद अस्ति शब्द का ज्ञान का विषय अनुमान ज्ञान का विषय कश्चित तो विशेष ना की शब्द अनुमान ज्ञान का विषय विशेष नहीं होता है सामान्य होता है ठीक है नही अस्तुत संबंध ग्रहण ग्रहानपेक्षम लोक प्रत्यक्षम संबंध ग्रह अनपेक्ष संबंध ज्ञान की अपेक्षा नहीं करके प्रत्यक्ष हो जाए विशेषता संबंध ज्ञान ग्रहण ग्रहानपेक्षम लोक के प्रत्यक्ष हो जाए न तो सामान्य विचरणित्यथा है प्रत्यक्ष होगा तो सामान्य भीचे विचरण तो नहीं होगा विशेष विशेष हो जाएगा विशेष को विचय करेगा ऐसा संक्रांत कहते हैं न तो चात्य सूक्ष्म व्यवहित विस्तृत से वस्तु न लोक प्रत्यक्ष ने ग्रहण सूक्ष्म वस्तु का ज्ञान व्यवहार बीच तो में कोई व्यवधान हो गया दीवाली के पीछे क्या है पर्वती के उत्तर पर क्या है व्यवहारित वस्तु का ज्ञान नहीं होता है नहीं, नहीं, सूक्ष्मान दूर में तो भी ज्ञान में नहीं होता है विप्रकृष्ट से वस्तु न दूर में कोई वस्तु ही ग्रहण नहीं होता है सूक्ष्म हो, बड़ा है दूर नहीं किन्दु बीच में व्यवधान होगा तो दिखता नहीं और बड़ा है व्यवधान कि नहीं किन्तु तो दूर में तो सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट वस्तु का ग्रहण लौक ग्रहण नहीं होता है ज्ञान नहीं होता है हाँ योगाभ्यास करने पर तो ग्रहण हो सकता है लौकिक के प्रत्यक्ष से सूक्ष्म परमाणु आदि का व्यवहित किस जुगाल आदि के व्यवहित वस्तु का और दूर में स्थित वस्तु का ज्ञान नहीं होता है तो बहुत चंद्र सूर्य आदि बहुत दूर में पर भी प्रकाश अधिके उनका छोटा हो जाता ज्ञान किंतु ज्ञान होता है लेकिन ऐसे बहुत वस्तु दूर से ज्ञान नहीं होता है आकाश में जो बहुत दूर में दिखता नहीं कुछ ऊपर जाते हैं तो छोटे वस्तु नहीं दिखती है दूर वस्तु तो का विज्ञान नहीं होता है दूर में कोई बो, कुछ बोल रहा है तो सुनाई तो नहीं, नहीं पड़ेगी इसी प्रकार काली चाकू से शब्द भी नहीं होता है महाभूत टीकाने महाभूत संबंध ग्रहाधीन लोक प्रत्यक्षम इंद्रियाधीनम तो संबंध ग्रह के अधिन लव के प्रत्यक्ष नहीं होगा संबंध करने की आवश्यकता नहीं किन्तु इंद्रियाधीन तो क्या तो इंद्र के द्वारा तो प्रत्यक्ष हो जाएगा इंद्रिय से प्रत्यक्ष होना चाहिए ऐसा संक्रांत कहते न तो इंद्रिया नाम अस्मिन अस्थि योग्यता न तो इंद्रिय में इस दिशा में सूक्ष्म भवे तो दूर वस्तु को गुण करने के लिए इंद्रिय में योग्यता नहीं है न तो यदि आगमानुमान प्रत्यक्ष आगूचरू विशेषक तरह नास्ती प्रमाण विराज जो शब्द प्रमाण से ग्रहण जिसका नहीं होता है विशेष का ग्रहण नहीं होता है सामान्य हो का तो ज्ञान होगा विशेष व्यक्ति का शब्द से अनुमान तो नहीं होता है और प्रत्यक्ष भी सूक्ष्म व्यवहार वस्तु का ग्रहण नहीं करता है ऐसे जो विशेष है शब्द अनुमान प्रत्यक्ष का विषय नहीं है तरह नास्ती वो है प्रमाण बिहार प्रमाण लक्षण प्रमाणाध्यान वक्त सिद्धि मानाधीना सिद्धि मान सिद्धि से लक्षण प्रमाणिक अध्ययन प्रमेय सिद्धि होती जिसे में प्रमाण नहीं, नहीं हो प्रमेय सिद्धि नहीं होगी प्रमाण नहीं तो अभाव मानेंगे प्रमाण बृहद इत नामिक अभाव होती जो सामने नहीं दिखता है उसका अभाव निश्चय हो जाएगा सामने पिशा जब दिखता है तो पिशा का भाव नीचे हो जाइया तो कमरा बंद करके रात में रहते भय रहते भूत दिखता नहीं भूत डरते भूता है जैसे कमरा के अंदर रहो, कुछ शब्द सुना बड़े मकान में हो कोई किसी बोल रहा है देखा कोई दिखता नहीं कि बात कर रहा है सुना शब्द नहीं सावधान हो जाए हम आगे एक दो मारने के लिए डरेंगे कहा इधर उधर के कहीं कुछ सुनाइए और शब्द नहीं पड़ता है कोई डरेगा है? <laughs> तो उसमें नहीं दिखने पर भी अभाव निश्चय नहीं होता है इसमें परमाणु ज्योक त्रियंक आदि कुछ है दिखता है करु प्रकाश आ तो दिखता तो नहीं दिखता इसलिए तो न दिखने से अभाव निश्चय नहीं होगा इसी प्रकार बहुत लोग दिशोर में क्या प्रमाण अधिकता नहीं कैसे मानेगी न दिखने से अभाव निश्चय नहीं होता है अनुपलब्धि से अभाव का निश्चय होता है अनुपलब्धि का प्रमाण मानते हैं मीमांसक वेदांत अनुपलब्धि प्रमाण मानते हैं किंतु केवल अनुपलब्धि मात्र से, से अभाव निश्चय नहीं होता है कैट अनुपलब्धि से अभाव निश्चय होगा कोई है योग्य अनुपलब्धि से अभाव निश्चय होता है अनुपलब्धि मात्र से नहीं योग्य अनुपलब्धि योग्य में अनुपलब्धि में योग्यता है प्रत्येक सत्तर प्रसन्न प्रसंहित प्रतीक रूपये योग्यता है <laughs> जिसे अनुपलब्धि में योग्यता है इतने है यदि असर घटस्था कर प्रकाश में यहाँ घट होता तो दिखता ऐसा आपादन कर सकते हैं प्रकाश में जब यहाँ घट होता तो दिखता ऐसे प्रसंग कर सकते हैं नहीं अंधकार में बिल्कुल अंधकार में यदि यहाँ घट होता दिखता ऐसा आपादन कर सकते हैं तो में में में अंधकार में घटना नहीं दिखता है तो घटा भाव नित्य हो जाएगा वो घटना की अनुपलब्धि चले किंतु घटना अनुपलब्धि में योग्यता नहीं है उसी अनुपलब्धि में योग्यता हो जहां इस आसादन कर सकते रात में बैठे अंधकार में लाइट है अर्थात लाइट चलेगा अंधकार हो गया कोई दिखता नहीं तो नीचे हो जाए परमात्मा चले करके सब बैठे लाइट जमे तो सब दिखते हैं अनुपलब्धि में आत नीचय नहीं होता है योग्य अनुपलब्धि योग्यता उसके अनुपलब्धि जहां एक आपादन करेगी प्रकाश में यदि घट होता तो दिखता नहीं दिखता तो घटन ही निश्चय होगा अंधकार बिल्कुल अंधकार में यदि घटना नहीं होता तो दिखता एक आपादन नहीं कर सकते हैं घट के अनुपलब्धि होने पर भी अभाव निश्चय नहीं होता है इसी प्रकार यहाँ शब्द अनुमान प्रत्यक्ष से ग्रहण नहीं हुआ इतने मात्र से विषय का अभाव हो जाएगा शंका करता है वितरण यदि शब्द प्रमाण का विषय ना अनुमान प्रमाण का, का प्रत्यक्षा विषय हुआ, अगोचरो तथा प्रमाण ऐसा संक्रांत नशेष्ट अमाणिक अभाव कोई प्रमाण से ग्रहण नहीं तोगा नीकते नी प्रमाण व्यापक कारण न प्रमेत तो निवर्त के अभाव से ज्ञापक रह सकता है ज्ञापक के अभाव में ज्ञापक रहेगा जहां व्यापक नहीं है वहां व्याप्य नहीं रहेगा धूम का व्यापक बनी है बननी धूम का व्यापक है बन्नी धूम का व्यापक है बन्नी धूम का व्यापक है हैं, धूम का व्यापक बंदी अल वन्नी धूम का व्याप्य है या व्यापक है व्यापक तो व्यापक के अभाव जहां होगा वहां व्याप्य रह सकता है वन्नी के अभाव हो तो धूम नहीं रहेगा घटक के अभाव पट रह सता है पट नहीं रहने रह पर घट रह है तो वन्नी के नहीं रहने पर धूम क्यों नहीं रहेगा धूम वन्नी और घट पट में भेद क्या है ध्रूम बंदी में ज्ञाप्यापक भाव है घटपट में कौन व्याप्य है कौन व्यापक है ज्ञाप्याप है जाती का भाग हो तो व्यापक नहीं रहे तो व्याप्य नहीं रहेगा जहां गो नहीं है वहां अस्त तो रहता है जहां अस्त नहीं है वहां गो रहता है क्योंकि जातीय व्यापक भाव नहीं जहां व्यापी व्याप जहाँ द्रव्य नहीं वहां पृथ्वी रहेगा द्रव्य तो जहाँ नहीं वहाँ पृथ्वी तो है द्रव्य तो कहाँ नहीं बताओ द्रव्य तो नहीं गुणकर्मादी तो नहीं बता नहीं, नहीं रहेगा जहाँ पृथ्वीत्व तो नहीं रहे वहां द्रव्य तो रहता होता है कहा रहेगा जलादिमी पृथ्वित्व है क्या नहीं द्रव्य तो है देखो द्रव्य तो है व्यापक पृथ्वीत्व है व्याप्य है व्याप्य पृथ्वी तो जहाँ है वहां अवत्य द्रव्य तो है पृथ्वीत्व तो नहीं रहेगा तो द्रव्य तो है जल में रहता है किंतु द्रव्य तो जहाँ नहीं है वहां पृथ्वीत्व तो नहीं रहता है जहाँ से व्याप्य व्यापक भाव हो व्यापक नहीं रहेगा तो व्याप्य नहीं रहेगा इसी प्रकार यहां यदि प्रमाण व्यापक होता प्रमेय का प्रमेय होता है उसका व्यापक यदि प्रमाण होता तो प्रमाण नहीं तो विषय नहीं ऐसा करते प्रमाण अर्थ का व्यापक है विषय है तो अवश्य उसका प्रमाण होगा ऐसा होता है विषय कुछ है तो अवश्य उसका ज्ञान आपको हो जाता है पता है कोई विषय का है तो उसका ज्ञान आपको हो जाता है विषय में प्रमाण से ही ज्ञान होगा प्रमाण के न ज्ञान हो जाता है आ, इसलिए प्रमाण प्रमेय का व्यापक नहीं है कारण के बिना कार्य होता है तंतु कारण पटे कार्य पटे के बिना तंतु रहेगा तंतु के बिना पटा तंतु कारण होने से कारण के बिना कार्य नहीं रहेगा मिट्टी के बिना घट नहीं रहेगा घटक तोड़ देंगे तो मिट्टी रहेगी कार्य के बिना कारण सकता है कारण के बिना कार्य नहीं रहेगा यहां जब प्रमाण व्यापक होता अथवा कारण होता तो प्रमाण नहीं रहेगा तो प्रमेय नहीं रहता क्योंकि कारण के बिना कार्य नहीं रहता है और व्यापक के बिना व्यापक नहीं रहता है न प्रमाण व्यापक कारण अंवा प्रमेय प्रमेय का प्रमाण व्यापक है या कारण है प्रमाण प्रमेय का व्यापक है या कारण है दोनों नहीं है प्रमाणम व्यापक कारण वा प्रमेय प्रमेय प्रमाणम व्यापक नवती कारणम भी नवती यदि व्यापक होता अथवा कारण होता तो प्रमाण नहीं रहने पर प्रमेय का होता तो प्रमाण प्रमेय का व्यापक है या कारण है दोनों नहीं से यदि व्यापक होता तवृत्तों निवर्तता जहां प्रमाण नहीं वहां प्रमेय नहीं किंतु प्रमाण ना, था था के ना तो व्यापक तो है ना तो कारण इसलिए प्रमाण नहीं रहेगा तो प्रमेय नहीं ऐसा सिद्ध हो जाएगा नहीं होगा देखो युष्ट कहते प्रमाण नहीं कैसे प्रमाणों नहीं होने से प्रमेय का निश्चय नहीं होगा किंतु प्रमेय नहीं है ऐसा निश्चय नहीं हो सका प्रमाण के बिना प्रमेय है ऐसा निश्चय नहीं होगा किन्तु प्रमेय निश्चय कैसे होगा धूम को देखा है तो वन्य निश्चय होता है धूम को नहीं देखा तो वन्य निश्चय नहीं होता सकता ये निश्चय नहीं, होता नहीं होगा किन्तु वन्य नहीं ऐसा निश्चय होगा ऐसा नहीं हो सकता है इसलिए यहाँ प्रमाण नहीं होने से प्रमेय दे करके निश्चय नहीं होगा किन्तु प्रमेय नहीं है ऐसा निश्चय नहीं हो सकता है क्योंकि प्रमाण प्रमेय का ना कारण तो है ना तो व्यापक है कारण होता अथा व्यापक होता प्रमाण नहीं तो व्याप्य तो प्रमेय नहीं रहता ये यह नृत्तो निवर्तवृतो प्रमाण निवृत्त हो प्रमेय निवृत्त प्रमेय का भावता न खुद कलावत चंद्र से परभावर्ती हरिण सदभाव प्रति न संदेह से प्राणिकता चंद्र कलावत चंद्र से चंद्र ही कितने चंद्र में कला है सोलो कला कला वाले चंद्र चंद्र क्या है तो चंद्र का नाम एक शशि है मालूम है शशि शशि शब्द तिलेंगे या फुलेंगे चंद्रमा शब्द फुलेंगे या तिलेंगे चंद्रमत सदै चंद्रमत का चंद्रमा बनेगा प्रशांत फुलेंगे सदै लोक में <coughs> लड़की का नाम चंद्रमा है शिसे रखते हैं सशि सद फुलेंगे चंद्रमा भी फुलेंगे चंद्रमा सद श्र को कहते मालिवे क्या है चार्था। चार्था अच्छे, अच्छे क्या मालिवे खरगोश खरगोश उसमें है खरगोश का चिन्ह है शशा कला कहते चंद्र में देखा पुनः पुनिया में एक खरगोश बैठा है मुख खोल करके एक उसको सस्ती कहते हैं उस शास्त्र के स्थान पर मृग भी कहीं कहते मृगा मृग तो लोग चंद्र तो को देख करके संदेह करते क्या उसके पीछे कोई मृग बैठा है क्या खरगोश बैठा है नो खु कला परव हरिण सदभाव न प्रति सदभाव प्रति न संदेह से प्रमाण से नहीं दिखेगा तो नहीं ये हो जाएगा? पहले पहले जो रेडियो से सुनते थे पुराने लोग बोलते थे कोई इसके अंदर कोई बैठा है जरूर बड़े तो प्रारंभ में बड़े बड़े रेडियो ला करके कहीं सामने रखा तो कहती इसके अंदर कोई बैठा है तो संदेह होता है तो अंदर के पीछे हरिण है अथवा खरगोश है इससे दिखता है ऐसा नहीं दिखता है तो संदेह नहीं होगा नहीं दिखता है तो संदेह होगा नहीं नहीं होगा कोई कमरा में कहा सर्फ है दौड़कर भाग गया अब जाकर तो नहीं दिखता को नहीं दिखा कमरा में जाकर बैठ जाएगा आराम से <laughs> कोई कमरा में तो सर्फ कर भाग गया अब जाकर तो सर्फ कहीं दिखता नहीं अब जाकर कमरा में बैठ जाए सो तो जाए रात को <laughs> दिखा नहीं नहीं दिखने पर निश्चय हो गया सर्फ तो नहीं है संदेह तो नहीं दिखने पर नहीं ऐसा नहीं कर सकते नहीं दिखने पर भी संदेह होता हो सकता है इसे जो लोग कहते प्रमाण नहीं प्रमाणी मानेंगे तो उनको कहेगा सर्प कमरा में देखा और दिखता नहीं जाकर सो तो बढ़िया सो जा रात को सर्प नहीं दिखता है तो सो जा नहीं को सोता है सर्प देख लिया सर्प अंग हो सकता है नहीं दिखने पर अभाव निश्चय नहीं होता तो प्रमाण नहीं तो प्रमेय का अभाव ऐसा है ऐसा होता तो चंद्र के परभागे हरिणा मृद है है नहीं है ऐसा संदेह नहीं होना चाहिए किन्दु संदेह होता है कोई संदेह करते प्राणामिक ना संदेह तो यही बात नहीं संदेह करते हैं कहीं संदेह होता है संदेह होने के लिए कोई निश्चित करेगा किसका संदेह हो तो संदेह नहीं हो सकता है संदेह हो सकता है अभी भी कोई जाकर अपने कमरा में डरता है सर्प होगा भूत होगा एक साधु महात्मा हमेशा ही डरते भूत हो क्या अपने कमरा में भूत जहाँ जाएगा उसको भूत का फैसला कहीं पेड़ में से सूखा लकड़ी गिर करके शब्द हो गया और डर गए <laughs> भूत है कहीं बाहर गया था देखा है गाय कहीं बसड़ी बचड़ी दौड़कर चली गई डर गया भूत है क्यों ना कि गाय चली गई गाय तो चली गई भूत क्यों <laughs> तो बाद देखा गाय कहा पता नहीं पता नहीं दौड़कर तो आ गया तो उसके तो ऊपर नहीं चला कहा चले गई तो डरने वाले तो दर से डरते हैं ऐसे रास्ता में जाते हैं कहीं भी लकड़ी से टूट गई से तीन दिन ऐसे लोग डरते हैं तो नहीं बिकने पर भी अभाव निश्चय नहीं होता है न तो अब विशेष अप्रामाणिक से अभाव होती विशेष प्रमाणिक गृहता नहीं हुआ इसलिए उसका अभाव ऐसा निश्चय नहीं होगा इसलिए अति समाज प्रज्ञा निर्ग्राहशेष भगवती इसे समाज प्रज्ञा के द्वारा विशेष का ग्रहण होता है समाज अभ्यास करने पर योगी लोग परमाणु अतिद्रिय विषय का प्रत्यक्ष करते हैं भूत सूक्ष्मगत होगा पुरुषगत होगा भूत सूक्ष्मगत विशेष पुरुषगत विशेष भी समाधिक प्रज्ञा निर्ग्राह समाधिक प्रज्ञा से ग्रहण होता है अभ्यास करने पर योगी लोग ग्रहण होता है तस्मा सामजिकज्ञा निर्देती सामिक प्रज्ञा के द्वारा ग्रहण होता है अं अदाध्याणव आत्माच प्रातिष्ठि विशेषशा द्रव्य सी परुम है ओ, ओ,